रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक भाग एस पेंटल, 1925 से 2004 तक पेंटल, शायद भारत के सबसे प्रसिद्ध शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे एक असाधारण शोधकर्ता होने के साथ साथ वे एवं अपने विचारों के प्रति दृढ़ व्यक्ति थे। पेंडल का जन्म 1925 में तत्कालीन बर्मा में हुआ था जहां उनके पिता ब्रिटिश मेडिकल सर्विस में कार्यरत थे उन्होंने 14 साल की आयु में लाहौर से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद फोरमे क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर पास किया उसके पश्चात वे अपने माता पिता के पास आ गए जो तब तक लखनऊ में बस गए थे 1943 में बर्मा सरकार की वित्तीय सहायता से उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में दाखिला विलक्षण थी और एमबीबीएस के दौरान उन्होंने कई पुरस्कार जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ छात्र को मिलने वाला हाइब्रिट स्वर्ण पदक शामिल था उन हर एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करके सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहता था परंतु पेंडल ने इस राह को चागकर शरीर क्रिया विज्ञान में में में शोध शोध करने की की उनके का विषय था सामान्य व्यक्तियों एवं मनोरोगियों त्वचा प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द स्किन इन नॉर्मल बीइंग्स एंड साइकोटिक्स इस शोध कार्य के लिए उन्होंने खुद अपने हाथों से सारे वैज्ञानिक उपकरण बनाए किंतु शोध के लिए 400 मनोरोगियों का मिलना बहुत कठिन काम था पेंटल ने मानवीय विद्युती संवेदना मापने की पेंटल इंडेक्स नामक एक नई संकेत सूची बनाई प्रारंभिक दौर में शोधकर्ता शोधकर्ताओं ने इसका खूब उपयोग किया पेंडल अपनी मातृसंस्था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ही रहे और बाद में वहीं पर शरीर क्रिया विज्ञान के व्याख्याता बन गए फिर उन्हें एडिनबरा मेडिकल स्कूल में पी करने के लिए रॉक फेलर छात्रवृत्ति मिली उन्होंने जे को को खोजा, उस समय किसी तंत्रिका के एक रेशे को उसकी सक्रियता खत्म किए बिना विच्छेदित करना बहुत मुश्किल काम था उन्होंने एक नया तरीका खोजा जिसमें उन्होंने पूरी तंत्रिका को तरल पैराफिन में डुबोया और फिर बिना उसकी सक्रियता खत्म किए एक एक रेशे को अलग किया उनके इस इस अनुसंधान से क्षेत्र में को बहुत बल मिला। में पेंटल भारत लौटे और उन्होंने कानपुर की सुरक्षा प्रयोगशाला में कार्य शुरू किया वहां पांच वर्ष काम करने के बाद उन्होंने शरीर क्रिया विज्ञान के शोधकर्ता के रूप में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काम शुरू किया वर्ष बाद वे पटेल चेस्ट हॉस्पिटल के निदेशक बने और इस पद पर वे उन्नीस तक आसीन रहे बाद में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के पद पर रहते हुए भी उन्होंने पटेल अस्पताल स्थित अपने दो कमरे की प्रयोगशाला में शोध कार्य जारी रखा